देवी भागवत बारहवा स्क दीक्षा विधि नारद जी ने कहा भगवान मैं श्री गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संज्ञक विलक्षण फल प्रदान करने वाला प्रचुर भाग्यशाली बनाने में कुशल एवं महान उन्नति के शिखर पर चढ़ा देने वाला सूत्र सुन चुका अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता अतएव प्रभु सामान्य विधि से यह सारा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ सुनो जिससे वे देवता अग्नि और गुरु की पूजा के अधिकारी हो सकते हैं वेद मंत्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती है तथा पापों के ध्वंस में मुख्य कारण है उसी को दीक्षा कहते हैं अतएव दीक्षा लेना कर्तव्य है क्योंकि इससे बहुत से फल प्राप्त होते हैं परंतु इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है गुरु को चाहिए कि प्रातः काल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और ध्यान आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे हाथ में कमंडलू लेकर नदी के तट से घर पर जाए यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाए आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का सात बार जप करके अभिमंत्रित करे बुद्धिमान पुरुष ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी अभिमंत्रित जल से सभी द्वारों का तथा पूजा की सामग्री का प्रोक्षण करें दरवाजे के ऊपरी भाग में एक ओर गणेश की मध्य में भगवती लक्ष्मी की तथा दूसरी ओर सरस्वती की पूजा करें नाम मंत्रों का उच्चारण करके गंध और पुष्पों से पूजा करें द्वार की दक्षिण शाखा में भगवती गंगा और गणेश की तथा वाम शाखा में क्षेत्रपाल और सूर्यतनया यमुना की पूजा करें देहली पर ओम फट का उच्चारण करके अस्त्र देवता की पूजा करें सब और ऐसी भावना करें कि ये सब देवी मै ही है इस अस्त्र मंत्र के जप द्वारा दैवी विघ्न का उच्छेद करें तथा पद के आघात से अंतरिक्ष और भूतल के विघ्नों को दूर करें। वायु शाखा का स्पर्श करते हुए पहले दाहने पैर रखकर मंडल में प्रवेश करें। भीतर जाकर जल का कलश रख दें। तत्पश्चात सामान्य विधि से वस्तु देवता को अर्घ्य दे नैऋत्य दिशा में गंध पुष्प और अक्षत आदि वस्तुओं द्वारा उस अर्घ जल से वास्तु के स्वामी ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी की पूजा करें, तदनंतर अर्घ के उस अवशिष्ट जल से पंचगभ्य बनावे गुरुदेव उस जल से तोरण से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण मंडल का प्रोक्षण करें, उस समय मन में यह भावना करें कि यह सब कुछ देवीमय है भक्त के साथ मूल मंत्र का जप करते हुए ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके प्रोक्षण करने का नियम है सर मंत्र अर्थात ओम फट का उच्चारण करके पृथ्वी का तारण करने के पश्चात ओम हुम इस मंत्र को पढ़कर उस पर जल के छींटे दे धूप से सुगंध दे तदनंतर विघ्न शांति के लिए जल चंदन अक्षत दुर्वा भस्म आदि वस्तुएं विकिरण कर दे कुछ की बनी हुई मार्जनी से उस स्थान को झाड़ दे बुने उन द्रव्यों को ईशान दिशा में किसी एक जगह रख दे इसके बाद वाचन करके गरीबों और निराश्रितों को संतुष्ट करने का यत्न करे तत्पश्चात कोमल आसन पर बैठे अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए फिर देव मंत्र के जो देवता हैं उनका विधिवत ध्यान करे ग्यारहवें स्कंध में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है उन्हें फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर ले मस्तक में देव मंत्र के मुनि का मुख में छंद का हृदय रूपी कमल में देवता का गुज में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके तीन बार ताली बजा दे फिर तीन बार चुटकी बजा कर दिग्बंध इसके बाद प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर में मात्रिका न्यास करें उसकी विधि इस प्रकार कही गई है मुने मंत्रज्ञ पुरुष ओम नमः का उच्चारण करके अपने सिर में मात्रिका का न्यास करें। इसी प्रकार संपूर्ण अंगों में न्यास करना चाहिए श्रेष्ठ पुरुष देय मूल मंत्र का अंगुष्ठ आदि अंगुलियों और हृदय आदि अंगों में क्रमशः षरंग न्यास करे नमः स्वाहा वसठ ओम वसठ और फट इन पदों के साथ ओम लगा देने से मंत्र के रूप में परिणित हो जाते हैं इन्हीं छह मंत्रों से षडंग न्यास करें तत्पश्चात देय मंत्र के वर्णों का तत्तत् कल्पित स्थानों में न्यास करें इस प्रकार न्यास की विधि कही गई है